आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्क दो शुणु मद्वच्चनम देवी यथार्थम ते मह ताम तो सदाजा प्रियवाच्या भाषते और बोली देवी मेरी बात सुनो वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ा संकट उपस्थित हुआ है राजा तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही सदा चिकनी चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं काम को तथ्यवादी चम वाचा परिताषयन कार्य करो तस् वे वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं तुम्हें इस प्रकार केवल बातों से ही भला कर राम की माता का ही पूरा पूरा कार्य किया करते हैं मनस्ेतनिधाय प्रेसया मांसते सुत भरतम मातुल प्रेसया मांसानुज अपने मन में यही ठान कर उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया है सुमित्राया समीचीन भविष्यति न संशय लक्ष्मणों राम मन्वे राज्यम सोनो भविष्यती इसमें सुमित्रा के लिए तो निस्सदेह सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि लक्ष्मण राम के अनुगामी है इसलिए वे तो राज्य ही भोगेंगे भर तो राघवशाग्रे किंकर वैष्यती विवास्यते वा नगरात प्राणे वाहाप्यते चिरात किंतु भरत को या तो राम का दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाएगा अथवा उनका प्राणघात किया जाएगा तम तो दास व कौशल्या परिचयष्यसी तथोपि मरण श्रेय यस्त पत् भव और तुम्हें दासी के समान सदा कौसल्या की सेवा करनी पड़ेगी इस प्रकार शौत से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है अतः शीघ्र यतस्वाद्य भरतस्य राम रामस्य वनवास वर्षाणि नव इसलिए अब तुम शीघ्र ही भरत के राज्याभिषेक और राम के चौदह वर्ष तक वनवास के लिए प्रयत्न करो भये पुत्रः तव भविष्यते भविष्य उपाय ते प्रवक्षा पूर्वमेव सुनिश्चित हे रानी ऐसा होने पर तुम्हारे पुत्र भरत निष्कंटक राज्य पद पर आरूढ़ हो जाएंगे इसके लिए मैंने जो पहले से ही सोच रखा है वह उपाय तुम्हें बताती हूँ पुरा देवासुर युद्धे राजा दशरथ स्वयं इंद्रेण याचि धन्व सहायाथ महारथ पूल में देवासु संग्राम के समय स्वयं इंद्र ने धनुर्धर महारथी राजा दशरथ सहायता के लिए प्रार्थना की थी जगाम से न साधु नरे युद्ध प्रकुर्तस्त राक्षसैसधनि तदाक्षकलोनपत छिन्नस्त सवेशल रेतिधत हे तुम खी उस समय सेना के सहित वे तुम्हें साथ लेकर वहाँ गए थे जिस समय धनुर्धर महाराज दशरथ राक्षसों से युद्ध करने में लिमग्न थे उस समय उनके बिना जाने रथ की धुरी की कील टूट कर गिर गई तब अत्यंत धैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस कील के छिद्र में लगा दिया